श्री श्याम तनु सुशोभ्रमवेणुवक्धारमण नमा नौमी अभ्रभपुसे तड़ीदराय कुंजावतंसरीपेक्ष लसन मुखा वनया स्रजे कबलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मीए मृदुपते पशुपांग्रजा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्रीराधे श्याम रसवाहिनी वाहिनी रसमवाहिनी रस रास बल्लभा श्री राधारमण एवं राधारानी की कृपा सु हम सभी श्री प्रिया जो की उस दिव्य वृंदावन कथा को अनुभव प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं दो दिन पहले एक श्लोक के ऊपर चर्चा हो रही थी कि श्री राधारमण देव के चरण कम्बल में जो माधुर्य रस लगा हुआ है उसकी प्राप्ति कैसे होती है हम सब राधा रमन जी के भक्त हैं तब उसकी चर्चा में वृंदावन महिमा के अंदर एक श्लोक आया है सप्तम विलास का पंचम श्लोक है कि राधा रमण रमन पदुर अनु अनुभवी तईक सह पर सह परम वृंदा रण्यम भजेत यो न कि जो अनन्य भाव से श्री वृंदावन धाम की जो अनन्य भाव से श्री वृंदावन का भजन करता है एकमात्र वही और कोई नहीं एकमात्र वही श्री राधारमण के चरण कमलों में जो अपार माधुर सिंधु उपस्थित है उसका अनुभव प्राप्त कर लेता है इस श्लोक की चर्चा में हम जो प्रथम दिन दो दिन पहले जब चर्चा कर रहे थे वो उसमें भी एक पंक्ति की चर्चा चल रही थी कि वृंदारण्यम भजेत यो न कि अनन्य भाव से जो वृंदावन का भजन करता है उसमें भी अनन्य शब्द की चर्चा चल रही थी यह अनन्य शब्द क्या है देखो अनन्य कि अगर बात करी जाए तो अनन्य का कहा जा सकता है जो जिसमें जिसका सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो चुका है ना उसे दाएं भागना है ना उसे बाएं भागना है उसका लक्ष्य एक हो चुका है उस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह सब साधन करता है हम हमारा पैर प्रथम जो है वह लक्ष्य निर्धारित नहीं अगर हम चर्चा करते हैं कि भैया कैसे वृंदावन की प्राप्ति होगी राधा रानी की प्राप्ति होगी अरे राधा रानी आदि की प्राप्ति तो तब होगी जब उनको आप एक लक्ष्य मान लोगे। हम भक्ति कर रहे हैं वह भक्ति तो बचपन से हमारे माता पिता हमारे दादा दादियों ने हमको सिखाई हुई है स्वाभाविक रूप से उन्होंने बोला कि चार परिक्रमा लगा लो अग्नि को घुमा लो जल को घुमा लो थोड़ा सा पानी डाल लो स्नान कर दिया घर में कुछ खाना बना वह खाने का प्रथम ले जाके भाग ठाकुर जी को अर्पित कर दिया ठाकुर जी खा लो अब यह तो मालूम नहीं वो खा रहे है कि नहीं खा रहे हैं वो आरती कैसे होगी यह भी नहीं पता है क्यों क्योंकि भाव अन्य जो भाव है वह से गायब है हमको किस चीज की प्राप्ति करनी है उस ठाकुर की सेवा कर कर वह गायब है तो सब कुछ गायब है तो महाराज जहां लक्ष्य नहीं होता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के जितने साधन होते हैं फिर वह हमारे जीवन के अंदर नहीं आते भर्ती मनोरंजन का साधन है मन का साधन नहीं हो रही है मन का जब साधन होती है तो अन्य भाव आता है और इसी की चर्चा दो दिन पहले भी हम कर रहे थे कि जरासी यहां परेशानी आई जरासी वहां परेशानी आई तो महाराज भगवान बदल जाते हैं देवता बदल जाते हैं बताओ कौन सा देवता उठा बैठा हुआ है पकड़ लो उस देवता को जाते हैं उसका यह क्या करना है उसके वो पत्थर पहनने हैं उसके यह पूजा करनी है उसको यह दीपक चढ़ाया जाएगा प्रहलाद मुनि तो भागे नहीं थे मीरा भी नहीं भागी थी हनुमान भी जब लंका में पहुंचे थे उनकी पूछ में आग लगा दी थी तो वह भी नहीं भाग भाग के पहुंचे थे बताओ मेरे ऊपर किसके प्रकोप आ गया कि मैं तो राम का भक्त हूं उसके बाद भी मेरी पूछ में आग कैसे लग गई मतलब मेरे ऊपर तो कुछ ना कुछ टेंशन का समय चल रहा है कौन भागा जो अनन्य भाव लिए होगा वह नहीं भागेगा एक प्रेम सिंधु की प्राप्ति चाहता है एक विषय सिंधु की प्राप्ति चाहता है हम दो माला करेंगे दो माला करने के बाद हमें अच्छा लगेगा वाह, मेरी आज की पूजा हो गई वो दो माला दस मिनट में हो आधे घंटे में हो वो आधा घंटा महाराज आपके आपको लगेगा कि वाह आज तो बहुत आनंद आ गया मेरे जीवन के अंदर कि मैंने आज की यह जो पूजा है वह सबसे पहले कर ली और मैं बड़ा सेटिस्फाई हूं साढ़े तेईस घंटे विशेष सिंधु के अंदर अब लगे हुए हैं उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है उससे कैसे मिले लक्ष्य तो हमने विषय बना रखा है जो लक्ष्य बनाया जाता है देखो उसे समझने की जरूरत है अगर मुझे किसी घर को खरीदना है उस घर की कीमत पांच करोड़ रुपए है महाराज अगर मेरे पास पचास लाख रुपए भी आ जाएंगे तो मैं कहीं से यह सोचता रहूंगा मुझे अब तक खुशी नहीं प्राप्त हुई है क्योंकि मेरा लक्ष्य तो पांच करोड़ रुपये है 50 लाख एक करोड़ दो करोड़ भी वह खुशी नहीं देगा मैं उस लक्ष्य की प्राप्ति तभी होगी उस खुशी की प्राप्ति तभी होगी जब पांच करोड़ हाथ में आ जाएंगे ठीक उसी प्रकार से में कैसे डूब रहे हैं क्योंकि वह जो लक्ष्य बना रखा है कि मुझे इतना रुपया तो चाहिए यह विषय तो चाहिए यह आनंद तो चाहिए उसके प्रति भागे जा रहे हैं जब तक वो नहीं मिल है तो सुख नहीं है उसी के लिए भगवान के पास भाग रहे हो जिस और अनन्य भाव के जो भक्त हैं जो उपासक हैं उन्होंने क्या करा उन्होंने उस परम लक्ष्य को अपना लक्ष्य बना लिया उस भगवान को अपना लक्ष्य बना लिया वह भी अब छोटी मोटी अगर उनको सुख की अनुभूति होती है आनंद की अनुभूति होती है तो वह खुश नहीं होते हैं। हम तो दो वाला करके खुश हो जाते हैं अब उसकी कैसे प्राप्ति होगी वृंदावन महिमा कहता है मां कुरु कर्म ना योगम ना विष्णु भजन ना श्रवणम जो अनन्य भाव का भक्त है वो ना कर्म योग में घुस रहा है ना वह किसी कर्मकांड ना किसी ज्ञान योग में जा रहा है ना वह किसी हट योग में जा रहा है ना एवं विष्णु की पूजा कर रहा है और विष्णु की पूजा तो क्या कहते हैं विष्णु भजन ना व श्रवणम वह विष्णु की बात भी नहीं सुन रहा है कर्म की बात भी नहीं सुन रहा है ज्ञान योग की भी बात नहीं सुन रहा है अन्य भाव से क्योंकि उसे मालूम है भगवान की प्राप्ति तो सिर्फ प्रेम से होनी है उसे भक्ति योग से होनी है अब जिसकी प्राप्ति भक्ति योग से होनी है अब भैया बैठ जाओ और बैठने के बाद यज्ञ करना चालू कर दो यज्ञ के तो बहुत सारे नियम हैं अग्नि का वास किधर की तरफ है पाताल में वास है धरती पे वास है आकाश में वास है क्योंकि जिस समय उसका वास धरती पर होता है तब यज्ञ करा जाता है अगर यज्ञ कर रहे हो और यज्ञ वाले दिन उसका वास पाताल के अंदर है तो तुम जितना भी प्रेम से खिला रहे हो वो जितना भी अग्नि में जा रहा है वह पाताल में राक्षसों के पास जाता है अग्नि देखे जाती है ना अग्नि वहां पर विराजी हुई है अग्नि यहाँ पे विराजी नहीं है फिर यह देखा जाता है कि वह जो हवन सामग्री भी है वह हवन सामग्री कैसी होनी चाहिए उसमें भी उसका रेशियो होता है उसका अनुपात होता है कि महाराज कितने में काले तिल होंगे उसमें उस कितना चावल डलेगा उसमें कितने घी डलेगा उसमें कितना पूरा डलेगा उसमें कितनी मेवा डलेगी ये देवताओं का खाना है जैसे हमें मालूम है ना कैसे रोटी खानी है वो कितनी पतली होनी है उसमें कितना घी लगना है और वो गरम गरम बन के सीधे हमारी थाली में उतरनी चाहिए दाल में भी कैसा छांप पड़ना है वह जैसा हमको मालूम है वैसे ही भगवान सर देवताओं ने भी लिख रखा है कि भैया हम हमें खाना खाना है तो कौन सा वाला खाना है कैसे खाना है घी भी बोला है देसी देसी गाय का हैी होना चाहिए ये नहीं पानी की बोतल ढूंढने के लिए जाते हो यहाँ तो देवता को प्रसन्न करना है परंतु कैसे करना है अब ठीक है यज्ञ तो बोला है कर देंगे और भैया उसे उन्हें पसंद है महाराज को कोला तब उन्हें धमस मिलाने में लगे हुए कौन सा देवता खुश होगा <laughs> यजमान के इतने नियम है कराने वाले आचार्य के इतने नियम है किस नियम का महाराज हम अनुसरण तो करते हैं तो कर्म कांड की हाँ कर्मकांड में कर्म कांड करने के बाद कुछ प्राप्त हो जाए उसका डाउट रहता है क्योंकि देने वाला तो वो है ना खुश होगा तो देगा फिर उसके अंदर अकाउंट लगता है कि तुमने गलतियां कितनी करी थी बाप कितने करे थे और आज पुण्य करने के लिए बैठे हो तो उसमें से कितना सब्सट्रैक्ट करा जाएगा डिवाइड मारा जाएगा फिर देखा जाएगा कितना तुम्हारे मन के अंदर भी भाव है उस चीज को करने के लिए श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के अंदर ही इस बात की चर्चा आई है शौनकादि ऋषि स्वर्ग के ऊपर कौन सा वाला ग्रह है कौन सा लोक है बस उसको देखने की चेष्टा कर रहे थे 1000 वर्ष तक रोज विराज कर सिर्फ यज्ञ कर रहे थे हा 1000 हजार शौ... अठासी हजार शौनकादि ऋषि 1000 वर्ष तक करते करते उनके शरीर धुएं से काले पड़ने लगे परंतु स्वर्ग के ऊपर नहीं देख पाए कर्मकांड की गति नहीं है कर्मकांड की गति सिर्फ स्वर्ग लोक तक है वर्णाश्रम कर्मों की गति है फिर स्वर्ग से ऊपर जा नहीं सकते थे हमें तो उन देवताओं के पास जाए देवता कौन से लोक में कहां पर फिर आजे हुए प्राप्त तो होंगे कि नहीं होंगे कैसे होंगे यहां अन्य भाव की भक्ति है वो कृष्ण कह रहे हैं कि तुझे तू अगर मेरी शरण में आना चाहता है राधा कृष्ण कह रहे हैं तू अगर हमारी शरण में आना चाहता है तो जैसी भक्ति हमको पसंद है जैसा प्रेम हमको पसंद है वैसा प्रेम करना भाई प्रेम क्या होता है अगर कोई पुरुष और स्त्री विराजित तो हो और स्त्री बोले मुझे तो इस चीज से प्रसन्नता होगी हाँ पुरुष बोले देखो जी हम तुम्हारी प्रसन्नता प्रसन्नता कुछ नहीं जानते हमारी प्रसन्नता तो इसमें है तो मैं प्रसन्न होना पड़ेगा हम कैसी भक्ति करते हैं हम अपने अनुकूल जो होती है वह भक्ति करते हैं और राधारोमन अगर प्रेम करना है तो कौन सी भक्ति करनी पड़ेगी वह भक्ति करनी पड़ेगी जो उनको पसंद है परंतु उसके उलट होता है तो अलग अलग भाव क्या कि ये कर्म कांडों की बातों को छोड़ दो ये योग आदि की बातों को छोड़ दो कि इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी ये विष्णु की भी बातों को छोड़ दो विष्णु तो लक्ष्मी को दिलाएगा लक्ष्मी जी विष्णु के संग विराजती है अनंत विष्णु विष्णुलोक ये तो महाराज अनंत को, अनंत कोटि जो विष्णु विष्णुलोक हैं वह है तो श्री राधा रानी के पैरों में विराजित हैं हिमात जा पुलोम जा विरिंच जा वरप्रदे जितनी भी पार्वतियां हैं इंद्राणिया है वह है, सरस्वतियां हैं जितनी भी आ, अनंत वह सबकी सब तो राधा के चरणों में विराजित है तो विष्णु को भी नहीं भाजा जाता है उसकी कथा भी नहीं सुनी जाती है ना श्रवण, उसकी कथा भी नहीं सुनी जाती है क्योंकि तो उसकी कथा प्रेम नहीं दिलाएगी विष्णु की जहां चर्चा होगी वहां पर प्रेम भक्ति की बात नहीं होगी प्रेम लक्षणा भक्ति की बात नहीं होगी वहां वृंदावन की बात नहीं होगी क्योंकि विष्णु कभी भी वृंदावन नहीं जाते हैं विष्णु कभी भी वृद्धावन के अंदर पैर भी नहीं रखते हैं आपको विष्णु का एक भी बंदर भी नहीं मिलेगा वृंदावन में विष्णु तो चार बजी है तो छीर साहब लेते हैं कृष्ण तो दो तो ही पूजाधारी है दो बासुरी बजाने वाला है शंख चक्र कदम को लेकर ले खड़ा हुआ है तो अन्य भाव हमारे अंदर उपस्थित हो और अन्य भाव उपस्थित होने के बाद भगवान श्री राधर्म देव का भजन करा जाए और भजन करते हुए अगर आनंद नहीं आ रहा है क्योंकि कई बार भक्तों का यह प्रश्न होता है कि महाराज जी कर तो रहे रोज दो मालाएं चार मालाएं कर तो रहे परंतु तो वह अब आनंद नहीं आ रहा जो शुरुआत में आता था दो मालाओं से तो भगवान मिलने वाले नहीं है और किसी शास्त्र में भी नहीं लिखा है कि दो माला कर लो तो मैं मिल जाऊंगा अंदर कहीं नहीं लिखा है कि दस माला कर लो सोले माला कर लो, तो भी मैं मिल जाऊंगा और ये क्या है होता क्या है देखो कलयुग के अंदर हम यह देखते हैं कि मधिरा करा जाता है तो महाराज जो व्यक्ति रोज करने वाला मदिरा पान होता है कुछ दिनों के बाद उसे जितना रोज पीता था उतना पीने के बाद भी नशा नहीं होने लगता है अपनी क्वांटिटी बढ़ाना चालू कर देता है अरे तुम भी महाराज उस प्रेम रस के अंदर डुबकी मारने के लिए पहुंच चुके हो उस प्रेम रस में ही उन्मक्त होने के लिए पहुंच चुके हो रोज जितना पान कर रहे हो उससे आनंद नहीं आ रहा है तो महाराज उसकी भी क्वांटिटी बढ़ा दो पर वो नहीं बढ़ेगी <laughs> ये प्रेम जो है वह प्राप्त तो तभी होगा जब धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ेगी एक झटके से भी नहीं बढ़ती है वो जो एक झटके से बढ़ाने वाला होता है ना वो एक झटके से छोड़ने वाला भी होता है ऐसा व्यक्ति कभी भक्ति कर कर भी नहीं सकता है या अनैस्टिक भक्ति के अंदर आता है घन तरला जिस दिन भाव हुए बहुत सारी भक्ति कर ली जिस दिन भाव खत्म हुए उस दिन राधे राधे ठाकुर जी अब जब भाव आएगा तब तो कर लेंगे ऐसी क्या बात है तो माला को बढ़ाना है माला को सही रूप से करना है माला की गिनती आवश्यक नहीं है माला की गिनती आवश्यक नहीं है माला किस प्रकार से हो रही है यह आवश्यक है <coughs> कि माला करते हुए माला पैर पे ना लगे हाथ धोकर नहा धोकर महाराज वह पूजा स्थल पे हो क्योंकि भगवत स्वरूप होती है माला शास्त्र के अंदर तो यहां तक बताया गया है कि यह माला अगर तुम अपनी किसी को दे दो तो तुम्हारा आधा जब का फल चला जाता है जब ठाकुर जी से इस वार्ता करो अपनी मंत्र करते हुए तब कर पुराण आदि के अंदर आता है दूसरे सामने वाले किसी भी व्यक्ति से बात भी मत करो कि ये नहीं मंत्र कर रहे हैं करते करते हाँ राधे राधे कैसे हैं आप बहुत बढ़िया फिर कुछ देर के बाद फिर से मंत्र चालू कर दिया अरे आप किसी से भी बात करने की कोशिश करते हैं तो बीच में डिस्ट्रैक्शन चाहते हैं क्या यहां तो हम अपने उस परमात्मा परमेश्वर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें तो पचास तरीके का डिस्ट्रेक्शन डालना है ये अवरोध है संध्या के समय में हाँ। संध्या के समय हमारा सबसे बढ़िया समय होता है ये संध्या का समय ऐसा होता है ना इसमें खाना खाने की अनुमति होती है हम जब बचपन में थे हमें जब भी भूख भी लगती थी संध्या का अगर समय होता था तो माता पिता मना कर देते थे आधे एक घंटे तक रुक जाओ संध्या का समय सूर्यास्त का समय हो चुका है जब संध्या का समय निकल जाएगा तब आपको भोजन कराया जाएगा ना स्वाध्याय कराया जाता है ना कोई शास्त्र पढ़ाया जाता है सिर्फ भगवत भजन का समय होता है नाखून भड़े ना हो जब माला करो जिस स्थान पर बैठो वह स्थान पवित्र हो आसन सही हो घास पे बैठ घास से बने हुए आसन का अलग महाराज उससे रोग आदि प्राप्त होते हैं पांच आदि का के आसन अगर कोई कुर्सी है उस के कर रहे हो उससे आती है हर हर आसन की अपने-अपने वो है कि कौन सी जगह तुम अपना माला करने वाले हो उस माला उस माला के भाव संग में और क्या क्या प्रभाव चलते हुए आ जाएंगे तो आसन हो तो कैसा हो ऊनी आसन हो रेशमी आसन हो कुशाका आसन हो मस्तक पर गुरु के दिया हुआ महाराज तिलक लगा हुआ हो तिलक अगर समाप्त हो गया किसी कारण से तो साधन भक्ति के अंदर लिखा हुआ है कि कोई बात नहीं साधन दीपिका के अंदर लिखा है कोई बात नहीं जल को ले लो वो जिसे तुमने पवित्र करा हुआ है अपनी महाराज गंगा आदि को उसके अंदर विराजित करा रखा है या राधा कुंड के जल को ले लो यमुना जल को ले लो गंगा जल को ले लो उसी से लेके तिलक लगा लो सामने वाले को नहीं दिख रहा कोई बात नहीं है पर तुम्हे तिलक लगाना है ऑफिस जा रहे हैं डर लग रहा है ऑफिस पर तिलक देख लेगा कोई तो क्या कहेगा कोई नहीं पानी से तिलक लगाओ लगा। पर जो लगाना है जो नियम है अनन्न्य भाव कभी भी नियम को नहीं छोड़वाता है विषय भाव छोड़वाता है अन्य भाव नहीं छोड़वाएगा मंत्र को जल्दी जल्दी नहीं करो मंत्र जितना धीरे कर सको उतना बढ़िया है मंत्र ऊंची आवाज में मत करो देखो जब गुरु दीक्षा भी दी जाती है ना तो गुरु दीक्षा देते समय महाराज कान में जाके गुरु मंत्र को देता है ऊपर से चत्तर डाल लेता है पास में कीर्तन चलता रहता है कि किसी को भी यह मंत्र और सुनाई ना दे सिर्फ लक्षित जो वहां शिष्य है जो शिष्य बनने की उत्कंठा लेकर वहां पे विराजित हुआ है सिर्फ उसको सुनाई दे हरिम को उच्च स्वर से करा जाता है मंत्र को जितना धीरे कर सको आप मानसिक रूप से कर सको वह उसका ध्यय है सीधा हाथ जिये सर के ऊपर सर ढका हुआ ना हो जब मंत्र करो कौन से नियमों को देखते हैं हम लक्ष्य नहीं है इस वजह से नहीं देखते हैं जो लक्ष्य बना चुके हैं जो राधा कृष्ण की प्राप्ति चाहते हैं जो अब भारत किसी भी देवता की प्राप्ति चाहते हैं ये माला के नियम तो हर देवता के ऊपर लागू होता है बस मालाएं बदल जाती हैं कहीं रुद्राक्ष की माला आ जाती है कहीं कमल घट्टी की माला आ जाती है कहीं तुलसी की माला आ जाती है कहीं स्फोटक की माला आ जाती है कहीं चांदी की माला आ जाती है कहीं हल्दी की माला आ जाती है ये मालाएं तो अलग अलग प्रभाव देती हैं, वह तो अलग अलग देवता के हिसाब से है परंतु सबके नियम एक है माला करते हुए चलना नहीं चाहिए इधर उधर बैठना नहीं चाहिए पैर नहीं हिलाने चाहिए हाथ नहीं हिलाने चाहिए ज्यादा सिर नहीं हिलाना चाहिए यह सब नियम है भाई ये नियम क्या है यह अन्य भाव को प्राप्त कराने के लिए ये नियम दिए गए हैं लक्ष्मी आपके सामने आ जाए तो सब अटेंटिव हो जाते हैं सब बात करना छोड़ देते हैं गिनती पूरी होनी चाहिए यहाँ पे भी तो महाराज है जो हमारे पास मंत्री लक्ष्मी है इसके लिए जितना अटेंटिव होना है वह कोई नहीं होता है क्योंकि लक्ष्य उसका इधर उधर भटका हुआ है अनन्न्य भाव से भक्ति नहीं कर रहा है परंतु भगवान उसे अन्य भाव से भक्ति कराना चाहते हैं तो क्या करे उन्होंने बोल दिया यार लक्ष्मी गिनने के लिए तो तू तो पूरा अटेंटिव हो रहा है सुन वही जो अटेंटिवनेस है वो सब की सब यहां पर लागू हो जाएगी स्थिर हो जा स्थिर हो जाता है किसी से बातचीत नहीं होती है जब लक्ष्मी गिनते हो यहां तो मंत्र रूप ही लक्ष्मी हाथ में है उधर उठ भी नहीं भागते हो कोई पास में परेशान करने के लिए भी आ जाए उसे भी दूर कर देते हो हमारे व्रत के अंदर ऐसे ऐसे आचार्य विद्यमान है महाराज दर्शन करने के लिए भी जाओ और वह अगर जब कर रहे हैं पास में पत्थर फड़े होते हैं उनके पत्थर उठा के मारते हैं तू क्यों आया है हमारे बीच में इस हम भजन कर रहे हैं जैसे आप गुस्सा करोगे ना कोई बीच में आ जाए आप अपने लक्ष्मी गंजे में लगे हुए हो बच्चा आ जाए बच्चे को भी डाट के डांट के बखा दोगे हेमंत्र रूपी लक्ष्मी जनमाला अन्य भाव से हो परंतु भाव कौन सा रहना चाहिए उस बृंदावन की प्राप्ति के लिए बोले चित्त चित, चित द्वैत प्रोजन कनको ज्वल सांद्र चंद्रिका वर्षी श्री राधा मुख चंद्रम कृष्ण चको रईक जीवन स्मरत बोले कृष्ण नाम तो मुख पर चलता रहे आ? कृष्ण नाम तो मुख में चलता रहे कृष्ण मंत्र गोपाल मंत्र मुख में चलता रहे अस्तर साक्षर मंत्र मुख में चलता रहे यह काम भी हमारे मुख में चलता रहे परंतु चलते चलते वो जो श्री कृष्ण चकोर के एकमात्र जीवन स्वरूप श्री राधिका रानी हैं उनका स्मरण व्याप्त रहे ये गौड़ियां का ध्येय है साधन कृष्ण का करना है परंतु याद राधा रानी की करनी है आश्रय कृष्ण है विषय राधा रानी है जैसा उस दिन भी बताया राधा बल्लभ जी के अंदर राधा रानी तो आश्रय है कृष्ण विषय है वो कृष्ण के पास एंड में जाके पहुंच जाते हैं हमें कृष्ण से कोई मतलब नहीं है हम तो कृष्ण को जरिया बना के राधा रानी के पास पहुंचते हैं तो इस मिनट जैसा कृष्ण करते हैं जैसा चकोर करता है देखो तो चकोर जो है पक्षी ये बड़ा अच्छा पक्षी है इसके सामने गंगा बहती होती है गंगा जल बह रहा है परंतु तो यह गंगा जल को देखेगा भी नहीं इसे तो जल पीना है वह भी जल पीना है बादलों का जो रसिक होता है वह रसिक भी इधर उधर की कोई वार्ता में नहीं पढ़ना चाहता चाहे वो कर्मकांड की हो विष्णु की हो किसी देवी देवता की हो उसका लक्ष्य तो एक है उसे रस तो जो प्राप्त होना है वह राधा कृष्ण की कथाओं से होना है उनकी लीलाओं से होना है उनके ही हरिनाम से होना है तो वह जो है चको ये अन्य भाव के रसिक भाव जो भक्त तो होती है यह कौन है यह चकोर की भांति है इनके सामने गंगा जल होगा परंतु पीने नहीं जाएंगे मर जाएंगे परंतु पीने नहीं जाएंगे एक पक्षी ने चकोर से कहा कि चकोर आओ जरा इस वृक्ष पे आके बैठे जरा कुछ चर्चा करते हैं चकोर बोला इस वृक्ष पे आके नहीं बैठ सकता हूं इस वृक्ष को तो जिसका जल मिला है उस जल का तो मैं सेवन भी नहीं करता मैं तो उस वृक्ष पर जाके बैठूंगा जो वर्षा के जल से ही संचित हुआ है ये भक्त है हनुमान ने कभी भी शुरुआत में कृष्ण को समझ नहीं पाई ये कृष्ण मेरे हैं क्योंकि इनके हाथ में बांसुरी है तो डंडवत नहीं करी थी कृष्ण को ही बांसुरी हटा के ना धनुष बाण लेना पड़ा दिखाना पड़ा देख भैया मैं ही राम हूं तब जाके हाँ आप राम हो जय जय आपको प्रणाम करता हूं तुलसी मस्तक है जब हाथ लिए धनुष बाण तुलसीदास जी भी जब वृंदावन आए तो और देखा कि वो तो बंसी लगा के खड़े हुए हैं बोले यार तुम्हारे सामने तो मेरा मस्तक न भी नहीं सकता अनन्य भाव के भक्त हैं एक में भक्ति एक रूप में भक्ति हो चुकी है ठाकुर को विवश होना पड़ता है अहम भक्त पराधीन हो मैं तो भक्त के पराधीन हूं उसके भाव के पराधीन हूँ महाराज ठाकुर जी ने वहीं पर सब अपनी बांसुरी रख दी और उठा लिया धनुष्पण ले भैया तू ऐसे दर्शन करना चाहता है ऐसे कर ले तो रसिक को जो रस जहां से मिलता है वह उस रस को प्राप्त करने की चेष्टा हर जगह से करता है हमने दुनिया भर की सब कथाएं सुनी है परंतु जो कथा का आनंद अब राधा कृष्ण के उसमें आता है जो नाम का आनंद राधारमन में आता है वो कहीं नहीं प्राप्त होता चकोर बनना जरूरी है चकोर एक लक्ष्य बना लेता है की भांति नहीं है हम तो हर जगह जा जा के से गंदा हो अच्छा हो कैसा हो वह पानी पिला दो भैया कोई बात नहीं है चकोर जो है वह वर्षा का ही पानी पीएगा वह जमीन पर नहीं आता है उड़ते हुए बादल वर्षा कर रहे हैं मुख खोलकर महाराज उसका पानी पीता है श्री कृष्ण ने भी लक्ष्य किसको बना रखा है श्री मुख चंद्र चकोर यह राधा रानी को बना रखा है श्री मुख चंद्र किसका है श्री राधा रानी का है श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे शक्तिमान की शक्ति तो ही है तो इस स्मरण किसका चले जैसे कृष्ण ने भी अपना लक्ष्य कर रखा है हम कृष्ण के उपासक हैं हम जीव जो है वह कृष्ण का ऊपर कृष्ण का ही भक्त है कृष्ण का ही नित्य दास है परंतु हमारा विषय अलग हो चुका है श्री कृष्ण ने भक्ति रूपी बड़े सारी ब्रांचेस खोल रखी हैं इस संसार के अंदर जहां पर कृष्ण भक्ति सिखाई जाती है हम हर जगह जाके कृष्ण भक्ति सीख रहे हैं परंतु कृष्ण भक्ति सीखते हुए क्या कार्य करना है कि या स्मरण राधा रानी का रखो कि कृष्ण जब किसी दिन हमसे प्रसन्न हो जाए प्रसन्न होकर जब हमारा प्रमोशन करने को हो तो महाराज किसी भी ब्रांच में जाके कोई भी काम करने वाला होता है उसका लक्ष्य होता है कि मैं प्रमोशन पाके हेड ऑफिस में कैसे पहुंच जाऊं हेड ऑफिस क्या है हेड ऑफिस श्रीधाम वृंदावन है कृष्ण को प्रसन्न करना है अपने भजन से और जिस दिन वह प्रसन्न हो गए बस श्रीधाम वृंदावन भैया आप तो राधा रानी चाहिए एक बार राधा रानी मिल गई ब्रांच ऑफिसर से तो कोई मतलब ही नहीं है कृष्ण इस दुनिया में सब जगह मिल सकते हैं कृष्ण सब कुछ दे सकते हैं यह सबको मालूम है ये सत्य है, ये सकते है। राधारानी तो वृंदावन में विराजी हुई है ना राधा रानी तब प्राप्त होंगी जब वृंदावन का भजन करोगे अन्य भाव से राधा रानी जगत में नहीं होती है। और ज, ज, ज, इस पूरे जगत के अंदर अगर कोई श्री राधा रानी का दास हुआ है या दासी हुआ है कोई भक्त हुआ है तो महाराज उसने अपने हृदय में सबसे पहले वृंदावन बसाया है अगर वृंदावन नहीं बसा उसके हृदय के अंदर वो राधा रानी का भक्त तो कहने का है राधा रानी रहती तो वृंदावन में है तो चकोर की भांति जो श्री कृष्ण चकोर है हजारों गोपियां भी उनको प्रेम नहीं दे पाती हैं, वह सुख नहीं दे पाती हैं, जो एक राधा रानी दे देती हैं, वे सबकी ओर देखते भी नहीं हैं, वे श्री राधा रानी की तरफ देखते हैं राधा रानी उनको वह प्रेम दे सकती है ना तो चकोर का कार्य क्या है वही अनं भाव का जो रसिक भक्त है उसका कार्य है तो उदो दो मन ना भय दस बीस एक हो तो सो गयो श्याम संघ को राधे ईस गोपियां उद्धव से कह रही है यार दस बीस अगर मेरे अंदर मन होते तो तो मेरी समझ में भी आता कि मैं इस देवता पे भी लगा दू उस देवता पे भी लगा दूसरे तो श्याम लगा दिया अब उसके बाद उस कौन सा भगवान की तो हमारे पास आया है साकार भगवान का दोस्त होके निराकार भगवान की बात करने क्योंकि वे ब्रह्म ज्ञानी थे ना उद्धव तो निराकार भगवान की बात करने के लिए आए थे तो वो आए ज्ञानी निराकार की बात कौन करेगा जो ज्ञानी होगा अनन्य भाव की यह भक्ता है गोपियां गोपियों ने कहा कि भाई हम निराकार वाले ज्ञान योग में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं एक ही मन था वो कृष्ण को दे दिया उसके बाद तो दस बीस होते तो तेरे भी इष्ट को जाके दे देते परंतु हमारे पास तो कोई इष्ट बचे अब तो एक ही मन है वो भी चला गया अब कौन आराधे तेरे इस ईश्वर को ये अन्य भाव है तो अनन्य भक्ति जब हमारे पास प्राप्त जब हमको प्राप्त होती है आ, तब भैया अब अब यह हमारे पास आ चुकी है आ, अब जब वह आई स्मरण श्री राधा रानी का हुआ स्मरण अगर राधा रानी का कर रहे हो वृंदावन की प्राप्ति की कोशिश कर रहे हो तो देखो वृंदावन की प्राप्ति का क्या बताया है वृंदावन महिमान व्रतम के अंदर की राधा पदार बृंदा नंदम वृंदावनम हरेर हृदय पूर्वत्र सैव धत्ते परत्र हरिणा पय दे बोले राधा इस संसार में दो ही आनंद प्राप्त करते हैं श्री राधा रानी के चरण कमलों का पहला वृंदावन और दूसरा हरि दो जब, जब राधा सुबह अपनी शैया से वृंदावन में उतरती हैं तो पहला जो पैर होता है वह वृंदावन की धरा पर रखती हैं हाँ वृंदावन पे रखती हैं है, तभी श्री कृष्ण भागे भागे वहां पहुंच जाते हैं और पहुंचकर लेट जाते हैं और लेटने के बाद क्या बताया है पूर्वत शैव धत्ते हरिनाम पया, ताखत हरिणाम राधा रानी का वह दूसरा चरण जो है वह अपने हृदय कमल पर रखते हैं वो हमेशा चाहते हैं मैं राधा की सेवा कैसे करूं शास्त्रों के अंदर इस बात की चर्चा भी है ना श्री राधिके तब कदा चरणार चरणारिंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा बहावि गोविंद का गोविंद के पास एक ही जीवन का धन है हा? जीवन का धन बोल रहे हैं ये नहीं कृष्ण के पास बहुत धन है या कृष्ण के पास एक धन है या कृष्ण के पास धन है नहीं कृष्ण के पास कृष्ण के जीवन का प्राणों का सिर्फ एक ही धन है और वह क्या है श्री राधि के तब कदा चरणाराणी के जो चरण कमल है वह उनके जीवन का सर्वस्व है यही उनके पास एकमात्र धन है और इसी धन के वह धनी है कि कृष्ण का कृष्ण की इतनी ख्याति कैसे हुई है देखो किसी का नाम जब होता करता है कि अरे देखो कृष्ण बहुत बड़े नेता हैं कृष्ण की सब पूजा करते हैं कृष्ण के पास यह है या कोई बड़ा आदमी हो समझो तो वो करते हैं अरे यह है वो वाले आदमी हैं इनके पास इनकी ये फैक्ट्री चल रही है इनके पास इतना धन है इनके पास वह है तो यहाँ कृष्ण भी इतने बड़े कैसे हुए वो बोलते हैं कि वो इतने बड़े इस वजह से हैं क्योंकि उनके जीवन का धन जो उनके पास रखा हुआ है धन जो उनके पास संचित है वह शरीर राधा के चरण कमल है तो कृष्ण को तो हम आश्रय बनाते हैं कि उनको आश्रय बना लिया नहीं जी धन तुम्हारे पास है ना उस धन को ही तो लूटना है तभी तो तुम्हारे तुमसे प्रेम कर रहे हैं लक्ष्य राधा है आखिरी में वो जो एक चरण वहां पे रखा हुआ प्रथम चरण जो है वह वृंदावन धाम में रखा हुआ है दूसरा चरण श्री कृष्ण पे रखा हुआ है तुम श्री कृष्ण को वृंदावन धाम के अंदर जो विराजे हुए उनकी याद करोगे महाराज राधा रानी अपने आप मिल जाएंगी दोनों चरण तो वहीं रखे हैं अनन्य भाव का उपासक राधा से हमको कृष्ण की प्राप्ति नहीं करनी है राधा से तो कृष्ण की प्राप्ति अकस्मात तो हो जाती है कृष्ण इस संसार में सब जगह गए हैं राधा सब जगह नहीं गई है जहां राधा है वहां पर कृष्ण जरूर हैं। तो राधा से कृष्ण की प्राप्ति नहीं करनी है इसमें टाइम वेस्ट है कृष्ण से राधा की प्राप्ति करनी है और क्यों कृष्ण से ये गौरिया तत्व है कि कृष्ण से ही राधा रानी क्यों मिलेंगी क्योंकि जो श... कृष्ण है वह शरीर है और आत्मा तो राधिका तस्या महाराज उनकी आत्मा राधा रानी है जब तक शरीर अपना हृदय रूपी हृदय छाती को सीने को फाड़ेगा नहीं हमको अपने हृदय को देगा नहीं जो आत्मा स्वरूप के अंदर विराजी हुई है राधा रानी वो हमको कैसे प्राप्त होंगी आत्मा शरीर को देगी क्या लोग हैं नहीं हम राधा रानी का आश्रय ठीक है वृंदावन का तुमको प्राप्ति हो रही है अच्छा है पर तो गौड़िया बोले आत्मा शरीर को देगी उस शरीर का हमें कोई क्या काम हम भी तो अपनी आत्मा को तो जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं ना राधे का पर देवता वह आधारानी जो है जो कृष्ण की परदेवता है जो कृष्ण की भी देवता है उनसे उनको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं वह परमात्मा है कृष्ण परमात्मा कृष्ण की भी जो परमात्मा है वह तो आधारानी रानी है उनकी प्राप्ति कृष्ण जो है वे तो राधारानी की दासी बने हुए हैं यह सुना राधा रानी कृष्ण की दासी बनी है हां सेवा जरूर करते हैं दासी नहीं है परंतु तो कृष्ण जरूर दास हैं, यह कह सकते हो एक बार राधा रानी उनकी तरफ देख ले। वे उसके लिए कितना प्रयत्न करतेदन छवि निहारती है चौपारी चौपरी मिस बांधत बांधत द्रव शोभा की पोटरी घूंगट की खुशी आड़ गोड धरत चौप चार सन्मुख हवे बैठे पियू करे कटाक्षन चौटरी महाराज एक दिन चौपड़ का खेल चल रहा है चौपड़ का खेल चल रहा है राधा रानी ने अपना घूंघट करा हुआ है तो राधा रानी ने घूट करा है पासे को डारती है वदन छवि निहारती है हा महाराज है पासे के जो है वह आधारानी के पास है और वह डाल रही है और बदन रूप निहारती है। जो है निहारने में लगे हुए हैं बात देखो कितने सुकोमल लड़के श्री प्रियाजू के हाथ हैं अपने बड़े कोमल हाथों से इतने पासे जैसी जो कठोर वस्तु है उससे उनके निशान पड़ रहे हैं परंतु तो उसके बाद भी देखो इनमें कितना कितना रस है इस खेल के अंदर चलो कोई नहीं मुझे तो इनके, इनके मुख श्रीमुख को देखना है अब देखने की कोशिश कर रहे हैं मिस चौपरी द्रव्य शोभा की पोटरी शोभा की पोटली है हा एक पोटली जो होती है पोटली अगर बंधी होती है तो यह पता नहीं होता इसके अंदर क्या वस्तु है और कितनी वस्तुएं हैं बंधी तो पोटली तो यहाँ पर शोभा की पोटली राधा रानी अब ये नहीं पता लग रहा है कृष्ण को यार इसमें कितनी खूबसूरत है कितना इन्हें रूपवान है कितना अनुपम सौंदर्य इनके अंदर है तो बार बार देखने का प्रयत्न कर रहे हैं परंतु एक आंख से राधा रानी देख रही हैं। और तो वो उन्होंने दोनों हाथों से लेके चल दिया और उस पास को डाल दिया राधा रानी वहां पर देख रही है परंतु कृष्ण तो उनके मुख का श्री मुख का दर्शन करने के लिए कोशिश करने में लगे हुए हैं कैसे भी दर्शन करो आंख भी देख गई तो बड़े खुश हो गए यहां पासा चला घूमट की खुशी आड़ गोट धरत चौप चाड़ ह महाराज घूंगट में छुप के यह यहां पर यह चलने में लगी हुई है तो घूंगट की खुशी आड़ गोट धरत चौप चाड़ सन्मुख हवे बैठे पी चोटरी राधा रानी ने एक क्षण जरा सा देखा राधा रानी ने एक क्षण जरा सा देखा देख के प्राप्त करा आ, आ, अरे वाह आ, मेरा कृष्ण तो मुझे देखने में लगा हुआ है एक कटाक्ष पड़ी बस कटाक्ष एक बार बस देख लिया वहां पर देख ही रहे हैं खेलने में दिमाग नहीं है हाँ राधा रानी के श्रीमुख को देखने में दिमाग है उनकी पर राधा रानी का चेहरा भी नहीं दिख रहा उनकी एक आंख दिख रही है परंतु उस एक आंख का कटाक्ष जो पड़ा उसी में वहां पर लट परंतु नंदगांव से जीतना तो है उन्हें चौपड़ का खेल हारीत गए हम तो हम तो जीत गए उन्होंने पलट के कर दिया। राधा रानी ने बोले ललिता आओ तुम जगो हमारे यहां की बताओ कौन हारा कौन जीता ललिता देख रही थी श्री प्रिया जो जीत रही थी तो उन्होंने कहा कि भैया सब सबूतों को नजर मद्देनजर रखते हुए आ, निष्कर्ष पर पहुंचे कि श्री जो आप ही इसकी विजेता हैं अब कृष्ण तो बिलबिल आ गए कि भैया हम तो हर, कैसे हार सकते हैं हम तो ऐसे हार नहीं सकते तो अब जब इस चीज का हुआ तो राधा रानी को बीच में अटकना पड़ा बीच में आना पड़ा आ? तो बीच में आई बीच में आने के बाद राधा रानी ने उनसे कुछ कहा बोले आप ज्यादा मत बोलिए हम जितना कह रहे हैं उतना ही बहुत है आप हार चुके हैं ललिता ने भी कह दिया है कि आप हार चुके हैं। भाराज मुख से श्री राधा रानी की यह वाणी बस निकली कि कृष्ण उसी पर लटने के हाथ जोड़ के खड़े हो गए बोले जैसा कहो आप देवी ये राधिके आप जैसा कहो मैं आपकी बात को बिल्कुल मान लेते हैं मुख की गौड़ी से मोहित है वेद्य सिंदूर अनुराग रसैक सिंधु सिंदूर, वात्सल्य सिंधूर साधु लावल सिंधु अमृत विरूप सिंदूर श्री राधिका स्प्र में हृदय केली सिंधु राधारानी तो वात्सल्य की सिंधु है लावण्य की सिंधु है रूप की सिंधु है महाराज नौ नौ सिंधु में बता रखे हैं कि सब सिंधुओं की सिंधु है बस अब हृदय के लिए मेरे रूपी सागर के अंदर भी तुम तो केली करने के लिए आ जाओ श्री कृष्ण तो खड़े रहे हो, हो गए सिर्फ कटाक्ष से और उसके बाद से कृष्ण करणाम्रत के अंदर भी तो इस बात को कहा है ना एक सखी ने इस भाव को देखा इस लीला को देखा कि कृष्ण तो हाथ जोड़ के खड़े हो चुके हैं तो सखी बोलती है कृष्ण गर्णाम्रत के अंदर चातुर्यक निदान सिम चपला पांग छटा मंथरम लावण्या मृत विची लोलित दृशम लक्ष्मी कटाक्षाद्रतम ध्रुतम कि दृशम लक्ष्मी कटाक्षा धृत यह लक्ष्मी राधाराणी गोपाली केन्द्र आया ना कस्या प्रकृति ही राधिका निर्गुण यस्य अंशे लक्ष्मी दुर्गा ही शक्ति ही यह लक्ष्मी है दुर्गा है सब शक्तियाँ हैं वह सबकी सब श्री राधा की अंश है एक क्षण देखा देखने के बाद ठाकुर जी स्तंभ के खड़े हो गए ऐसी पावर किसी और भक्त के अंदर है पांडव भी नहीं रोक पाए। रहे महाभारत तो खत्म हुई ठाकुर जी द्वार का भगत गए जब जब समस्या आती थी ठाकुर जी आ जाते थे हाँ भैया चलो मैं तो वही सब समस्याओं को दूर करूं जैसी समस्या खत्म होती थी सॉल्व हो जाती थी ठाकुर जी फिर भाग जाते थे कुंती और पांडव आदि फिर करते थे अच्छा बताओ क्या करें अब को चलो कोई नहीं यज्ञ करो यज्ञ की रक्षा के लिए कृष्ण को बुला लेंगे द्वारका के अंदर एक नियम है कि वहां पर राधा रानी का नाम नाम लिया जाएगा ना गोपियों की कोई चर्चा करी जाएगी ये रोहिणी माता के द्वारा दिया हुआ वहां का नियम है क्योंकि तो उनको मालूम है सोलह हजार एक सौ आठ रानियों को कि किसी भी क्षण अगर राधा या किसी गोपी की जगह से भी चर्चा कर दी कृष्ण बलराम उसी समय उस द्वारका को छोड़ उस वृंदावन में चले जाएंगे नाम में शक्ति है पत्नियों के पास भी इतनी पावर नहीं है तो सुबह से तो ठीक है अपने उन भावों को छुपा के रखते हैं रुक्मणी भागवत मृत के अंदर कहती है कि मैं मैं जब सोती हूँ तो सोते हुए मुझे सुनाई देता है कि कोई राधा राधा राधा राधा कर रहा है कुछ देर के बाद महाराज जब उठ के देखती है तो मेरे कृष्ण ही हैं सो रहे हैं परंतु विरह भाव में सोते हुए भी महाराज अश्रु बहते हुए राधा राधा कर रहे हैं जिसे तखियर में सो रहे हैं वह इतना घीला हो चुका है कि यमुना यही पर ही प्रकट हो गई है प्रहलाद रूप पाए थे क्या नरसिंह जी ने बड़ा प्रेम दिया था उनको अपनी आओ जाम पे बैठो प्रेम से महाराज उनके मुख को चाटा था प्रहलाद खुद कहते हैं ना, जब नारायण देव पहुंचे के तुम तो बहुत बड़े बोले क्या बात के भक्त एक बार आए थे बड़ा नारायण रूप की हाँ हमेशा बोले ठाकुर जी कहते ना जिस भाव से भजोगे उस भाव से मुझे प्राप्त करोगे परंतु प्रहलाद कहता है कि मैंने तो नारायण रूप में भजा था परंतु नरसिंह रूप में प्रकट हो गए मैंने थोड़ी ना देखा था आधा माधव हो आधा नरसिंह हो मुझे ऐसा थोड़ी ना भगवान चाहिए था जो गुस्से वाला हो मैं तो चतुर्भुज रूपधारी की, की उपासना कर रहा था परंतु या तो द्विभुज तो के अंदर शेर बन के आ गए आधि मानव बन के आ गए बोले आए बड़ा सा प्यार दिया बड़ा सा मुझे हम हाँ, मुझे असुर असुरलोक के अंदर राजा बना दिया राधे राधे करके चले गए अब तो मैं यहाँ ठन ठन गोपाल बैठा हुआ फिर से मुझे उपासना करनी पड़ेगी तब जाके आए तो आए हम देवताओं के पास भागते हैं देवताओं के जो राजा है वे इंद्र हैं इंद्र के पास नारद पहुंचे नारद ने उनसे जाके कही अरे आप तो भाई इंद्र है देवताओं के राजा है आपके तो वह भाई भी लगते हैं रिश्ते में बड़े भाई हैं वो छोटे भाई हैं क्योंकि वामन लीला के अंदर वह महाराज आए थे ना छोटे भाई बनकर इंद्र बोला काय के भाई हमसे प्रेम ही नहीं करते हैं नारद बोले क्या बात कर रहे हो तुम्हारे लिए तो इतनी सारी लड़ाइयां कर लेते हैं बोले ऐसी लड़ाइयां कहां करी आ, हमने तो बड़े हम बड़े भाई होने के बात कह रहे थे स्वर्ग में से पारिजात का वृक्ष के मत जाओ परंतु नहीं उनको तो देना है सत्य भामा जी को वह मारा हमसे ही लड़ लिए बड़े भाई से ही लड़ लिए छोटे भाई ने नहीं हमारी बात बोले कलयुग तो धरती पे बाद में आया ऊपर पहले आ चुका था भाई भाई संघ में रहते हैं परंतु तुम खुद देख लो कलयुग का कुछ नहीं करता है, बस आ जाता है थोड़ा बहुत देख लेता है उसने तो अपना नया घर बैकुंठ बना लिया है पहले स्वर्ग में हमारे संग यही रहते थे परंतु बैकुंठ बना लिया और जिस दिन से बैकुंठ बनाया स्वर्ग को कोई को पूछ ही नहीं रहा है सब वैकुंठ जाना चाहते हैं तो कृष्ण किसी के हाथ में नहीं है ना शिव के हाथ में आए हैं ना ब्रह्मा के हाथ में आए ब्रह्मा ने तुम्हारा डर गया था जब नारद देव पहुंचे थे नारद देव ने गई थी ब्रह्मा भागवत के अंदर तो कहा गया जो कृष्ण है वह तुम हो जो तुम हो वह कृष्ण बोले मैं तुझमें इतने चाटे मारूंगा, का भूल जाएगा तू ब है मेरा और उसके बाद ऐसी ध्रष्टता बड़ी बातें कर रहा है अपने शब्दों को रोक ले तू बोरे प्रहलाद वाला वो सब हुआ था उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था आगे से कभी किसी को भी भर मत देना परंतु तो मेरी तो इतनी मती मारी गई कि मैं बाद में गय और जाने के बाद मैं रावण में भी मांगा तो रावण को भी बढ़ दे के आ गया ऐसा बढ़ दिया कि वो तो राम जी की सीता जी को चुरा के ले गया बाद राशे तो और भी यादक गुस्सा रह गए बोले मैंने इतने और जो देवताओं का क्रिएशन करा और उन सब ने भी आके सबसे ठाकुर जी से लड़ाई कर ली वरुण देव ने उनके भाई को पकड़ उनके पिता को पकड़ लिया इंद्र आदि ने तो अपना सब दिखाई दिया था तो ब्रह्मा भी खुश नहीं ब्रह्मा भी बो, बोलता है कि कृष्ण मुझसे प्रेम नहीं करते है सोचो हम तो ये इनको बड़ा भक्त मानते हैं हनुमान के पास भी पहुंचे नारद देव हनुमान से भी बोली अरे यार तुम तो सबसे बड़े भक्त हो बोले महाराज दिखाने दिखाने की बात है कि भक्ति भक्ति बहुत हाँ बोले जहां स्वामी जाता है वहां पे दास को जाना चाहिए ठाकुर जी तो अपने राम अयोध्या में चले गए नित्य लीला कर कर आके अपने राम जी परंतु हनुमान जी को यही पृथ्वी पर छोड़ रहे बोले मेरे स्वामी को मेरी सेवा दुनिया को दिखानी थी सच में पूछो तो बोले तो यहां पर छोड़ के जाने का क्या तुक था आठ लोग जो छूटे हैं जो कलयुग जो चारों योगों के अंदर इस पृथ्वी पर विद्यमान है उनमें एक कौन है हनुमान अयोध्या गए यहाँ पे अटक के रह गए स्वामी ने जाने ही नहीं दिया लेके ही नहीं गए भाई अगर किसी की अच्छी सेवा करो तो क्या होता है वह स्वामी तो अपने उस सेवक को अपने पास रखता है उसका अनन्न्य बन जाता है परंतु उस अन्य भक्त हनुमान को भी इस पृथ्वी पर छोड़ के चले गए वे तो किसके हाथ में आते हैं श्री राधा रानी के देखो वह जो रास के अंदर मुरली भी जो बजाई थी वह मुरली गोपियों को बुलाने के लिए नहीं बजाई थी वे गोपियों को नहीं बुला रहे थे लक्ष्य तो उनका श्री राधा रानी थी राधार स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्प लता जो राधा रानी का जो स्वरूप है वह वे कैसा है वह महाराज लता के समान एक पेड़ मान लो पेड़ के समान है पेड़ की पेड़ जो है ये राधा रानी है ऐसे समझ सकते हो सखीगण होता उसकी जो सखियां है श्री राधा रानी की वह तो पत्तियां हैं पुष्प आदि है उस पेड़ के तो ठाकुर जी ने जो वासुली बजाई जो वंशी वंदन करा वह सबके वो लक्षित करते हुए नहीं करा उस तने को उस जड़ को श्री राधा को उनको लक्षित कर हुए करा एक को करा सब चले आए सौ कोटि, सौ करोड़ कोटियां थी जो कई थी भाई हर काम उनका जो होता है लक्ष्य का आधारानी। जब रास की शुरुआत हुई तो जब रास हो रहा था रास होते हुए सब गोपियों में अभिमान आ गया था परंतु उसके बाद भी ठाकुर जी छोड़ के नहीं गए थे सबको सब गोपियों में अभिमान आने लगा ठाकुर जी उनके अभिमान को पुष्ट कर रहे थे हा हा हम दे रहे हैं और किसके हैं जितनो प्रेम चाहे उतनों प्रेम मिले कहा गड़बड़ हुई चैतन्य चल के अंदर आता है गड़बड़ यह हो गई कि राधा रानी ने देख लिया कि यार प्रेम तो मुझे यहां देने की कोशिश कर रहे हो को भी देने की कोशिश कर रहे हो जो प्रेम मुझे यहां पे दिखा रहे हो कि मैं तो तुम्हें इतना प्रेम करूं तुम्हारा ही हूं और किसी का नहीं हूं यह तो हर गोपी को दिखाने की दिखाने का प्रयत्न कर रहे हो शतकोटी गोपीते नोहे काम निर्वापन ईहा देमानी श्री राधिका गुण महाराज जैसे ही देखो राधा रानी ने राधा रानी वहां से चल दी रास से बोले होगी भैया है गई रास लीला हम तो जा रहे हैं राधारानी चली गई परंतु राधा रानी का ऐसा गुण है कि गो, गोपी ना है काम महाराज अगर गोपियां भी सौ करोड़ गोपियां एक जगह खड़ी हुई थी सिर्फ राधा रानी रास छोड़ के चली गई थी परंतु उन्होंने उन शत कोटि गोपियों को वहीं छोड़ के राधा रानी के पीछे भागे थे क्योंकि वह सौ करोड़ गोपियां भी उस प्रेम को नहीं दे पाती है जो एकमात्र अकेली श्री राधा रानी में दे देती हैं। जीवन धन है ना तब भागे हैं तब तो महाराज जाके बताया केशव नाम तभी पड़ा घुंगाले बाल बनाए है मतलब जब बालों का श्रृंगार करा है करें तो हमारे कहा का कल्स दिए जाए ना वो जो हो गए होंगे राधा रानी के कैसे भी तो महाराज कल्स वही दिए गए हैं वर्ग संहिता के अंदर आया है ठाकुर जी बल बनाना बड़ा बढ़िया जानते हैं फिर फूलों से लादा है फूलों का पूरा श्रृंगार किया है फूलों का श्रृंगार करने के बाद तब चले हैं हा तब राधा रानी बोली भैया हम तो कभी ऐसे नंगे पेड़ तो चले नहीं है आज तो, तो क्या हमको ऐसे लेके चल रहे हो हम तो और नहीं चल सकते हैं कृष्ण तो तैयार हो गए लेट गए पहले आ, रखो हमारे छाती पर महाराज कदम चलो राधा रानी बोली यार हमने कदम अब तुम्हारी छाती पे एक बार रख दिया तो आगे कैसे बढ़ेंगे बता। तो कृष्ण बोले हाँ यार बात तो सही कहिए अब तो कंफ्यूज है जीवन धन तो, तो आपके जो चरण है वो आपके हमारे हृदय पर रखे रहते हैं तभी हमने कहा था कि हम लेट जाए आप चलना पर हम इतने बड़े तो है नहीं है कि तुम चल भी सको हमारे ऊपर कृष्ण को याद आई अच्छा ऐसा करते हैं आप हमारे कंधे पे बैठ जाओ जब कंधे पे बैठने की याद आई तब कृष्ण को लगा अरे राम सब गोपियां तो ढूंढती ढूंढती आ रही हैं और सब जगह पे दो लोगों के पैर के चिन्ह हैं एक राधा रानी के श्री कृष्ण के तब कृष्ण को लगा कि ये गालियां दे रही हैं राधा रानी को कि एक के चक्कर में सबन को छोड़ के चलोगे एक जो है ये बहुत चालू है इसने सब सबका पत्ता काट दिया और इनको लेके भर गया तो राधा रानी में कोई गालियां ना पड़े कोई अपशब्द ना बोले इस वजह से ठाकुर जी ने वहां पे यह लीला कर दी कि ठाकुर जी तो बैठ गए उनसे कहा कंधे पे आ जाओ ठाकुर हमारी जैसे ही कंधे पे बैठने लगी ठाकुर जी वहां से अदृश्य हो गए इतनी देर में यहां अदृश्य हुए राधा रानी रोने लगी इतनी देर में सब गोपियां आ गई अब राधा रानी को रोते हुए देखा तो जितने अपशब्द और जितनी घृणा राधा रानी से कर रही थी अब राधा रानी के प्रति बड़ा प्रेम आ गया बताओ आदमी तो कृष्ण है तो पहले पहले कौन गई रास से। से पहले गई से? से श्री राधा रानी है। क्यों भगवान ने सब कुछ क्यों छोड़ दिया क्योंकि राधा रानी ने आंख उठा कृष्ण की तरफ नहीं देखा ना सीधे सीधे चल दे। कटाक्ष नहीं मिलेगा वो तो कृपा है हमारे जीवन में क्या होना चाहिए राधा रानी का स्मरण करो कृष्ण नाम का कृष्ण मंत्र का जप करो कोशिश करो कि महाराज इनका भव्य रूप हमारी आंखों के सामने हमेशा रहे हम इनके सामने भी बैठते हैं तो भी मान ली कहां, कहां की यादें कहां कहां के दृश्य सामने आ जाते हैं राणा रमन देव प्राप्त कहां से होंगे ठाकुर जी के बारे में तो कहा जाता है खंजन मीन मृगज मद मेटर कहा कहो नैनन की बातें सुन सुंदरी कहा लो सिखही मोहन वशीकरण की गाते बोले कहा क्या बात करें हमारे राधा रानी की आंखें तो ऐसी हैं कि एक सेकंड जरा ठाकुर जी की तरफ देख लें एक सेकेंड देखो छह तरीके की विद्याएं होती है ना वो आकर्षित करना मोहन करना वशीकरण करना आ, मोहन उच्चाटन आदि सब करना तो बोले राधा रानी एक बार अपने कटाक्षों से अपनी आंखों से एक बार कृष्ण को देख लेती हैं, तो कृष्ण उसी समय वशीकृत हो जाते हैं सिर्फ उनकी आंखों के अंदर ऐसा गुण है आंखों से हमेशा देखना भी चाहते देखो तो वशीकरण जिसके ऊपर हो गया, गया वो ना कभी इधर देखेगा ना उधर देखेगा और उनके चरणों को उन्होंने अपना जीवन बना रखा है श्यामा जू के चरणन की बलिहारी जे है बसत किशोर लाल प्राणनी मध्य सदारी राधा रानी के चरणों को लक्ष्य बना ले क्योंकि राधा रानी के चरणों का स्मरण तुम्हें जब होगा तो वृंदावन का अनन्य भाव भी प्राप्त हो जाएगा क्योंकि प्रथम चरण पे वृंदावन धारित है महाराज दूसरे चरण की जब याद करोगे तो श्री भगवान श्री कृष्ण का भी तुम्हें चरण पूरा शरीर ध्यान आ जाएगा कृष्ण का ध्यान करके राधा आ जाए यह संभव नहीं है परंतु राधा का ध्यान करके श्री वृंदावन धाम की प्राप्ति जरूर हो सकती है श्री गोपाल भट्ट जी के दास हुए श्री गुण दास हाँ उन्होंने तो बड़ी प्यारी बात कही हा बोले कृष्ण नाम करते भी रहो कोई भी बात नहीं है परंतु ध्यान रखना अपने जीवन में इस बात का स्मरण जरूर रखना हमारे धन को नाम हा? हमारा धन श्यामा को नाम जाको रट, रटत निरंतर मोहन नन नंदन घनश्याम प्रतिदिन नव नव महा माधुरी बरसती आठों मंजरी नव कुंज मिलावे श्री वृंदावन धाम अगर ध्यान स्मरण श्री आधारानी रानी का रहे मुख पर का भी रटत निरंतर मोहन, खुद खुद नहीं नहीं जा, हम हम रहे रहे हैं। बात चल रही है ना, हम खुद नहीं रट रहे हैं रानी का नाम। और जातु उसके बाद भी हम कह रहे हैं हमारो धन राधा श्यामा जू को नाम है हमारा परंतु रट नहीं रहे उसका नाम नहीं ले रहे हैं कौन ले रहा है उसका नाम जाको रटत निरंतर मोहन नंद नंदन श्याम उसको जप करने वाला रटने वाला कौन है एकमात्र कृष्ण प्रतिदिन नव नव महामाधुरी बरसती आठों जाम आठों समय में आठ अष्टयाम में हुँ? तीन तीन घंटे के आठ चरण होते हैं दिन के चौबीस घंटे जो होते हैं उन हाँ? आठों चरणों के अंदर आठों यामों के अंदर अष्टयाम के अंदर महाराज बहुत तरीके की विविध लीलाएं राधा कृष्ण के द्वारा करी जाती हैं प्रतिदिन प्रतिदिन नव नव महामाधुरी प्रति क्षण पर से निकल रहा है नया नया निकल नव नव की बात क्यों करी गई है इस वजह से करी गई है कि महाराज जिस भी पुरुष स्त्री के संगा नया नया वह भी बड़ा बासी बासी सा लगने लगता है अरे तो कितनी देर मूड़ मार के देखे तुम्हें कितनी देर मीठी मीठी बात करे वह टाइम चला गया जब मीठी मीठी बातें करा करते थे क्यों ये हर रिश्ते के अंदर हर संबंध के के अंदर होता है कि जब महाराज नया नया शुरुआत के अंदर होता है परंतु जितना समय बीतता चला जाता है से वह जो सम्मतन की होती है वह खत्म हो जाती है परंतु यह राधा कृष्ण का संबंध जो है यह वृंदावन का संबंध जो है यह नव प्रतिदिन नव नव महामाधुरी हर क्षण नया बना रहता है ना राधा रानी कृष्ण से बोर होती है ना कृष्ण राधा रानी से बोर होते हैं तभी इसकी नव कुंज नव लताय नव पक्षी नव माधुर्य नव प्रेम नव कृष्ण नव राधा यहां प्रेम वैचित्र भी है एक विरह की एक अवस्था होती है चार अवस्थाएं हैं उसमें एक अवस्था प्रेम वैचित्री है कि हर क्षण हर क्षण ऐसा लगे कि अभी अभी आए हैं अभी अभी बैठे हैं अभी अभी ही बात करना शुरू करा है हर छड़ा ऐसा लगे अभी कभी आए हैं पिछला कोई सब क्षण भूल जाते हो अभी का आस्वादन करते हो कि अभी अभी तो मिले हैं कई बार होता है ना जब हम बच्चे हैं खेलने के लिए बड़ा भागते करते थे घर से बाहर चले जाते इस भारत का समय होता था छह बजे का कि में हमारे माता-पिता की तरफ से यह निर्देश था कि छह बजे के बाद सूर्य अस्त होना शुरू होता है थोड़ी सी ठंडक हो जाती है तब तुम जाओगे खेलने के लिए तो हम छह बजने का इंतजार करते थे और जब छह बजे जाते थे तो घर से बाहर खेलने के लिए निकल जाते थे अब रात के भी बज गए नौ भी बज गए घर से बुलावा आया है कोई सेवक आया सेवक में आके गई भैया घर चलो महाराज जी बुला रहे हैं अरे अभी अभी तो आए थे नहीं तो होता है अभी अभी तो आए थे अभी नहीं जाना है घर पे में कहते तो अभी अभी पांच पांच मिनट में आ रहे हैं पांच मिनट की जगह दस मिनट हो जाएंगे उसके बाद भी हाँ अभी दस मिनट पांच अभी अभी तो आए हैं अभी तो पूरा खेले भी नहीं है अभी तो खेल की शुरुआती हो क्यों क्योंकि हर क्षणों नया लगता है जब तुम कोई खेल खेलते हो जब भी कोई खेल खेलते हो उसे खेल का रोमांच क्यों होता है वह इस वजह से होता है तुम चलो यहाँ हमारे भारत का महाराज जो एक धर्म है क्रिकेट उसकी बात कर लो हर बॉल पे महाराज एक नया तर, एक एक नया उत्कंठा रहती, रहती है एक उत्सुकता रहती है एक नयापन रहता है कि क्या होने वाला है अगली बॉल पर यही तो है वृंदावन क्या है ये लीला है है की तरह से है, नया है मालूम ही नहीं अगले क्षण कौन सी वाली लीला होने वाली है हमारे घर की लीला है तो हमको मालूम है बोर हो जाते हैं वही भैया काम धाम करके घर पे आएंगे वही स्नान करना वही यहां बैठ के खाना खाना है वही चार इधर उधर की बातें करनी है कुछ देर टीवी न्यूज देखना है फिर स्तर पर लेट जाना है मोबाइल देखते देखते इधर उधर की चैटिंग सेटिंग करते हुए कुछ नहीं है इस वजह से आदमी को बीच बीच में चाहिए होता है अच्छा चलो आज तो कुछ बढ़िया सा अलग सा बना दो हाँ कई बार होता है अलग से बना दो घर के अंदर कुछ नवीनता तो आए कुछ लोगों को होता है अच्छा चलो अभी यहां से चलो बड़े दिन हो गए बोर हो रहे हैं क्यों हो रहे हो बोर क्योंकि वह नवीनता नहीं है संबंधों के अंदर नवीनता नहीं है वह तो वृंदावन है वह लीला स्थली है क्रीडा स्थली है, उसे क्रीडा स्थली कहा जाता है वृंदावन की जब उपमा दी जाती है वृंदावन क्या है तो बोला जाता है वह लीला स्थली राधा कृष्ण की लीला स्थली है लीला का मतलब हर क्षण वहां पर कुछ ना कुछ हो रहा है दूसरी उपमा जब दी जाती है तो कहा जाता है कि वृंदावन क्या है बोले यह क्रीड़ा स्थली है क्रीड़ा मतलब खेलने की स्थली है तो जब खेल होता है वह हर क्षण नया लगता है और जो देखने वाला होता है जिसे वह उसका रस लग गया जिसे उसका रस लग गया और हम विदेश में जाते हैं वहां महाराज सब फुटबॉल को खेलने में लगे होते हैं हमारा तो रस नहीं है हम तो बचपन से यहाँ भारत में पैदा हुए हमारा तो क्रिकेट के अंदर है वो फुटबॉल के अंदर उन्हें रस प्राप्त तो होता है हम देखते देखते कहते हैं यार क्या पागल कर रहे हो हमारा दिमाग खराब हो रहा है हम तो यहाँ से जा रहे हमें वो रस की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो जिस अनन्य भाव के रसिक भक्त को वह वृंदावन की क्रीडास्थली की उस क्रीड़ाओं का रस लग चुका है वह चकोर की भांति बोलो या उस दर्शक की भांति बोलो महाराज वह तो बैठ के बस उस खेल को देखना चाहता है बीच में आके उसे तुम परेशान कर लो कि भाई बड़ी देर हो भाई भजन तुम्हारा ये भजन नहीं है ये तो वह जो क्रीड़ा हो रही है जो राधा कृष्ण का खेल हो रहा है उस खेल को जो देख देखने के लिए यह दर्शक रूपी भक्त बैठा हुआ है यह लीला स्मरण कहलाती है ये लीला स्मरण है और शास्त्रों के अंदर हमेशा क्या कहा गया है कि भजन तो कर करने के संग लीला स्मरण करता हुआ चल स्मरण में तभी हमने कहा राधा रानी जरूर उसके अंदर विराजित तो राधा रानी का स्मरण करोगे तो कृष्ण नजर आ जाएंगे कृष्ण का स्मरण करोगे तो राधा दी के इसकी गारंटी नहीं है वृंदावन का अनन्य रूप से वह क्रीड़ा स्थली उस क्रीड़ा स्थली की जो क्रीड़ाएं हो रही हैं वह खेल खेल खेल की स्थली उस खेल में जो प्रेम रूपी वहां खेल खेला जा रहा है वहां खेल का नाम क्या है प्रेम है वह प्रेम रूपी जो खेल खेला जा रहा है उसका अगर हम अनन्य भाव से चिंतन कर तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि उसको राधा रमन लाल जो बहुत सारा मकरंद रूपी रस लगा हुआ है जो राधा कृष्ण की प्राप्ति करा देगा वह उसको आसानी से अनुभव प्राप्त हो जाता है आसानी से प्राप्त हो जाता है <क्ष्थ> तो हम भी ठाकुर जी से यही विनती करेंगे कि आपको है सदबुद्धि दे कि अभी तक विषयों में जो मनोरंजन चल रहा था वह मनोरंजन सब गायब हो जाए और ठाकुर जी आपके हृदय के अंदर भी मन आपका इधर उधर कहीं भटके नहीं अब जहां भी बैठो राधा कृष्ण के उन खेलों में ही तुम्हारा मन लगा रहे जब वह मन लग गया और उस वृंदावन की अनन्न भाव से तुम तो भक्ति करने लगे तो भैया यहाँ दिल्ली आके तुम्हें कथा कहलाने करने की जरूरत नहीं होगी तुमसे तो वृंदावन में मुलाकात हो गएगी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम